ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है शिखा वाघमारी की बाल कहानी गढ़ा हुआ धन बहुत पुरानी बात है रामपुर नाम के गांव में एक आदमी रहता था उसका नाम था धपोर चंद्र धपोर चंद्र नाम के अनुरूप ही बहुत ही आलसी और कामजोर आदमी था इसलिए गांव के लोग कई बार उसे समझा चुके थे कि कुछ काम धाम किया कर नहीं तो जीवन यू ही बर्बाद हो जाएगा और तुझे पछताने के सिवा और कुछ हाथ न आएगा लेकिन वह था कि पत्थर की तरह टस से मस मसना होता था लोग समझाते-समझाते गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया दिन रात बैठे बैठे धपोर चंद्र केवल यही सोचता रहता कि काश मुझे एक गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो वह उससे एक शानदार महल बनवाए ढेर सारे नौकर चाकर रखे और आराम से रहे धापोर चंद्र की पत्नी कामिनी अपने पति की इस आदत से बहुत परेशान थी बेचारी दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पति का और बच्चों का पेट भरती थी कामिनी यदि धापोर चंद्र को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसे मारने पीटने लगता उसके पास कुछ खेत भी थे परंतु मेहनत के अभाव में वो सारे खेत बंजर हो गए एक बार भीषण अकाल पड़ा चारों ओर हाहाकार मच गया लोग भूखों मरने लगे कामिनी बेहद चिंतित हो गई। मगर धपोर चंद्र पर इस चिंता का कोई असर नहीं हुआ वह पहले की ही तरह अपने आप में खोया रहता। सारी दुनिया से अलग उसकी अपनी दुनिया थी कामिनी ने जो थोड़ी बहुत रकम बचाकर रखी थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी उसी समय गाँव में एक संत का आना हुआ वे बहुत ही मीठी वाणी में प्रवचन करते गाँव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे एक दिन कामिनी भी संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले बेटी धीरज रख सब कुछ ठीक हो जाएगा जा अपने पति को मेरे पास ले आ। उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े हुए धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं कामिनी संत को प्रणाम करके घर चली गई और अपने पति से वही बात कहती जो संत ने उसे बताई थी धपोर चंद्र दौड़ा दौड़ा संत के पास पहुंचा। महाराज महाराज महाराज, मुझे जल्दी जल्दी जल्दी से गड़े हुए धन धन का का पता पता बताइए। संत बोले, धैर्य रख बेटा, मैं तुझे धन का पता अभी बताता जल्दी, जल्दी कीजिए मेरी व्याकुलता बढ़ती ही चली जा रही है धपोर चंद्र ने कहा उस धन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है पुत्र जी तोड़ मेहनत करनी होगी तुझे मैं, मैं कुछ मैं भी कुछ करने को तैयार हूँ महाराज बस, बस बस मुझे बस बस वो धन चाहिए, चाहिए किसी भी तरह से धपोर चंद्र उतावला हुआ, चाहिए चाहिए हुआ चला जा रहा था संत, संत कुछ, कुछ देर तक, तक सोचते रहे और फिर बोले तेरे पास कोई खेत है धपोर चंद्र ने हाँ में सिर हिलाया हाँ है न महाराज मेरे पास थोड़ी सी खेत है तो चल, तो मैं तुझे वहीं चलकर धन का पता बताऊंगा संत, संत धापोर चंद्र, चंद्र को लेकर उसके खेत की, की तरफ चल पड़े, पड़े। वहां पहुंचकर पहुंच पहुंच उन्होंने, उन्होंने एक समतल जगह पर बहुत बड़ा गोला खींचा और फिर धापोर चंद्र से बोले देखो बस इस वृत्त के अंदर ही वह धन गड़ा हुआ है यहाँ खुदाई प्रारंभ कर दो हाँ इतना ध्यान रखना होगा कि यदि तूने परिश्रम से जी चुराया तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही काम करूंगा, भगवान मेहनत से मैं जरा भी जी नहीं चुराऊंगा धपोर चंद्र बोला और घर से फावड़ा आदि लेकर खुदाई शुरू कर दी। उसके दिमाग में तो बस गड़ा हुआ धन पानी का भूत सवार था दिन रात मेहनत करते हुए वह जमीन की खुदाई करता रहा करता रहा धीरे धीरे वह गड्ढा कुआं का रूप भरता जा रहा था तभी एक दिन धापोर चंद्र ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फवरा फूट पड़ा धबोर चंद्र, चंद्र घबराया हुआ संत, संत के पास, पास पहुंचा। महाराज महाराज वहां तो मुझे धन नहीं मिला लेकिन गड्ढा पानी से भर गया है अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा महाराज वहां तो केवल पानी ही पानी है धीरज रख बेटा तू धन के बिल्कुल पास पहुंच गया है संत बोले और अब तू खेत की जुटाई कर बीज बो और उसी कुएं के पानी से सिंचाई कर पौधे से सोने की बालियां निकलेगी और फिर इससे तू माला माल हो जाएगा धापोर चंद्र को युक्ति बताकर संत जी गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए धापोर चंद्र के सिर से धन पानी का भूत अभी भी नहीं उतरा था उसने खेत की जुताई की बीज बो दिए और फिर उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा बीज से पौधे निकले और समय के साथ साथ वे बढ़ने लगे लहाती फसलों को देखकर कर धापोर चंद्र का मन झूम उठता था धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया वह पूरी लगन से फसल की देखभाल में रम गया अकाल के बावजूद भी उसके खेत में सोलह आने फसल हुई थी उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था अब वह मेहनत का मूल्य समझ चुका था एक दिन वही संत वापस गांव में आया वे सबसे पहले धपोर चंद्र के खेत पर गए और बोले तुझे धन मिल गया बेटा धपोर चंद्र संत के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी महाराज मेहनत से बड़ा और कोई धन नहीं होता मैं मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से समझ गया हूँ इस प्रकार धपोर चंद्र गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया अब लोग उसे आलसी राम नहीं तो चतुर सिंह कहते थे इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से किए गए कार्यों का फल हमेशा मीठा होता है और इसका फल हमें अवश्य मिलता है चाहे वह देर से ही सही, सही। अभी आप सुन रहे थे शिखा वाक्मारी की बाल कहानी गुआ हुआ धन वाचक स्वर भारती परिमल